युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो पांडवों की विशाल सेना को सात हिस्सों में बांट दिया गया द्रुपद विराट दृष्ट दुम शिखंडे चेकितान भीमसेन आदि सातों महारथी इन सातों दलों के नायक बने वीर, वीर कुमार दृष्ट जुम्न को विधि करके पांडवों की सेना का नायक बनाया गया उधर कौरवों की सेना के नायक भीष्म बने श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध की घोषणा करते समय किसी ने मेरी राय नहीं ली थी अतः मैं युद्ध में पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का प्यारा है इसलिए अच्छा होगा कि कर्ण को सेनापति बनाया जाए कर्ण भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा। सिर्फ अर्जुन को मारने के लिए युद्ध में प्रवेश करूँगा फलत कर्ण तब तक के लिए युद्ध ऐसी विरत रहा इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी उधर बलराम पांडवों की छावनी में पहुंचे। उन्होंने सबके सामने बताया कि मेरे लिए पांडव और कौरव दोनों समान हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ने मुझसे गदा युद्ध सीखा है वे दोनों मेरे शिष्य हैं, अतः दोनों को आपस में लड़ते मरते देखना मुझे सहन नहीं होता है यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता मैं जा रहा हूँ महाभारत के युद्ध में सारे भारत वर्ष में दो ही राजा तटस्थ रहे एक बलराम और दूसरे भोज के राजा रुक्मी रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षोहिणी सेना लेकर पांडवों की सहायता करने चले वे अर्जुन से बोले आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूँ यह सुनकर अर्जुन हंसकर बोले आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है यह सुनकर रुक्मे को बड़ा दुख हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला आया और बोला पांडव मेरी सहायता नहीं चाहते हैं इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूँ दुर्योधन ने यह कहकर उनकी सहायता अस्वीकार कर दी कि जिसकी सहायता पांडवों ने स्वीकार नहीं की हमें भी उसकी सहायता की जरूरत नहीं है बेचारा रुक्मी दोनों ओर से अपमानित होकर अपने नगर को लौट गया कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली दोनों पक्षों की व्यूह रचनाए हो गयी श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया जो विश्व विख्यात है इस बीच युधिष्ठिर धनुष पाण उतारकर सीधे भीष्म पितामह के पास गए और झुककर उनके चरण छुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर से बोले बेटा युधिष्ठिर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ मुझे तुम्हारे विपक्ष में लड़ना पड़ रहा है फिर भी मेरी कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो ष्म से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर द्रोण के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया उन्होंने भी युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा मैं भी कौरव के अधीन हुई फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो उसके, उसके बाद युधिष्ठिर कृपाचार्य और शल्य के पास गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके सेना, सेना के बीच लौट आए। युद्ध जब, जब शुरू हुआ तो पहले, पहले बराबर, बराबर की ताकत वाले एक, एक जैसे ही हथियार लेकर दो दो की जोड़ी में लोग लड़ने लगे प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करते हुए द्वंद्व युद्ध करने लगे पितामह मह के नेतृत्व में कौरवो ने दस दिन तक युद्ध किया विष्ण के आहत होने पर द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया सत्तरवे दिन की लड़ाई में कर्ण की मृत्यु हुई उसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया इस तरह महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा कौरवों की सेना के आगे दुशासन और पांडवों की सेना के आगे प्राय भीम रहा करता था युद्ध में बाप ने बेटे को मारा बेटे ने बाप को मारा भांजे ने मामा का वध किया मामा ने भांजे का, का काम तमाम किया पहले दिन की लड़ाई में विष्ण ने पांडव आरोप ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी यह देखकर युधिष्ठिर के मन में भय छा गया और धबराहट के मारे वे श्री कृष्ण के पास गए श्री कृष्ण पांडव को धीरज बजाने लगे पहले दिन की लड़ाई में पांडवों की सेना की दुर्गति देखकर पांडव सेना के नायक दृष्टुम्ड ने दूसरे दिन की बड़ी सतर्कता ऐसी तैयारी की कौरवों में भीष्म द्रोण और कर्ण ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला किया भीष्म और अर्जुन के बीच देर तक युद्ध चलता रहा फिर भी हार जीत का कोई निर्णय नहीं हो सका दूसरी तरफ द्रुपद का पुत्र दृष्टय जो द्रोणाचार्य का जन्म से ही पैरी था अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था सातिकी के बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया सारथी के गिरने से घोड़ा तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा जिससे ऐसी कौरव सेना की तबाही मची सभी यह देखकर मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो सूर्य अस्त हुआ और युद्ध बंद हुआ। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया दोनों दल एक दूसरे आरोप हमला करने लगे भीम के बाण से दुर्योधन बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा उसके सारथी ने दुर्योधन को युद्ध के मैदान से हटा देना चाहा, ताकि कौरव की सेना को पता न चले वह दुर्योधन को युद्ध भूमि से हटा कर ले जाने लगा तभी सैनिकों में भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में खुशी छाई हुई थी उन्हें यह आशा नहीं थी कि भीष्म अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा कर पाएंगे। तभी भीष्म ने ऐसा भीष्मयान हमला किया कि पांडवों के होश उड़ गए श्री कृष्ण अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में नहीं रह सकी भीष्म के बाण अर्जुन और कृष्ण दोनों को लग गए इस पर श्री कृष्ण क्रोध में आकर स्वयं भीष्म को मारने के लिए पहुँचे अर्जुन से यह देखा नहीं गया वह सोचने लगा कि इससे तो अनर्थ हो जाएगा वे रथ से उतरकर कर श्री कृष्ण ऐसी आग्रह कर उन्हें वापस ले आए। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण फिर से रथ हाँकने लगे अर्जुन ने कौरवों पर भीषण प्रहार किया जिससे शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई थकी हारी सेना शिविर को लौट गई। सुबह होते ही लड़ाई फिर से शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया भीम ने दुर्योधन के आठ भाइयों को मार डाला दुर्योधन ने निशाना साधकर भीम की छाती पर अस्त्र चलाया जिससे भीम मूर्छित होकर रथ पर बैठ गया अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच घटोत्क्रोध में भयानक युद्ध करने लगा घटोत्कच के भीषण आक्रमण के कारण कौरव सेना बेचैन हो उठी। भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया चौथे दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए उसकी आंखें भर आई उधर संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते जाते थे ध्रतराष्ट्र सारी बातें सुनकर व्यथित हो जाते थे सुबह होते ही दोनों सेना फिर युद्ध के लिए तैयार हो गयी लड़ाई शुरू हुई और शाम होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया उधर सूरज डूबा और भूष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी छठे दिन के युद्ध में दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए इसके बाद तो घमासान युद्ध होने लगा अंत में दुर्योधन घायल होकर रथ से गिर पड़ा तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे अपने रथ पर ले लिया जिससे उसकी जान बच गई। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ आज का युद्ध इतना भयंकर था कि दृष्ट जुम्न और भीम सेन के सकुशल शिविर में लौट आने आरोप युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया उनकी खुशी की सीमा न थी सातवें दिन का युद्ध कई मोर्चों पर व्याप्त था हर मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा एक, एक मोर्चे पर, पर अर्जुन, अर्जुन के सामने भीष्म थे। एक तरफ द्रोण और, और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था शिखंडी और अश्वत्थामा अश्वत अश्वत में लड़ाई हो रही थी एक स्थान पर दृष्टि और दुर्योधन, और दुर्योधन, दुर्योधन में युद्ध चल रहा था नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाढ़ वर्षा कर रहे थे एक अलग मोर्चे पर भीम अकेला दुर्योधन के चार भाइयों से लड़ रहा था एक तरफ घटोत् और भगदत में भयानक द्वंद छुड़ा हुआ था युधिष्ठिर का श्रतायु के साथ द्वंद्व युद्ध हो रहा था कृपाचार्य और चेकिता एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे सातवें दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य के साथ विराट की हार हुई तथा कुमार शंख ने पिता के सामने प्राण त्याग दिए सूर्य के अस्त होते ही युद्ध, युद्ध बंद हो गया आठवें दिन के युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के आठ बेटों को मार दिया उस दिन के युद्ध में अर्जुन का साहसी और वीर बेटा इरावान जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था उसकी मृत्यु हो गई। इरावान को मरते देखकर भीमसेन ने इतने जोरों से गर्जना की जिससे सारी सेना थर्रा उठी उसके बाद वह कौरवा की सेना पर टूट पड़ा और घोर तबाही मचाने लगा कुछ देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया नवे दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया पितामह ने पांडवों की, की सेना की उस दिन बड़ी तबाही की यहाँ तक कि पितामह ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा पहुँचाई थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध बंद कर दिया गया महाभारत की आगे की कथा आप भाग दस में सुन सकते हैं